श्री माँ शारदा देवी लीला संवरण श्री माँ के इस शोक और आंसू को देखते समय उनके वैराग्य की बात भी स्मरण रखनी होगी भाई के लिए वे रोई थीं किंतु इसी के थोड़े दिन बाद की घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी गोपेश महाराज लिखते हैं उस दिन मां की एक बात से मैं बड़ा ही विस्मित हुआ था कुछ ही दिन पहले वरदा मामा पर सिधारे थे माँ के उस संवाद से उस समय के लिए शोकांत होने पर मन से वह बात उन्होंने सहज ही हटा दी थी बिना किसी उद्देग के उन्होंने मुझसे कहा सुना वरदा चल बसा है किसकी बात कह रही है न समझ मैं उनकी ओर ताकता रह गया क्योंकि रंजमात्र शोक प्रकाश किए बिना ही अपने प्राण प्रिय भाई का मृत्यु संवाद वे इतनी स्थिरता से देगी यह मैं सोच ही नहीं सका फिर मां साफ साफ बोली जयराम बाटी के फुदे का अर्थात छुदे का बाप समाचार सुनकर मैं बड़ा दुखित हुआ पर उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ माँ में व्याकुलता का अभाव देखकर भक्तों के सामने इससे भी विस्मय कर कई घटनाएं शीघ्र ही घट संगठित हुई जिनसे उन्हें मरमान तक रूप से पता चल गया कि सीमा क्रमशः मायातीत राज्य की ओर बढ़ती चली जा रही हैं अतः स्वेच्छा से लिए हुए सारे बंधन टूटते जा रहे हैं मार्च के मध्य में जब एक भक्त ने कहा माँ इस बार आपका स्वास्थ्य विशेष बिगड़ गया है ऐसा और कभी नहीं देखा तो माँ ने कहा हाँ बेटा बहुत दुर्बल हो गई हूँ ऐसा लगता है कि शरीर से ठाकुर को जो कुछ काम लेना था वह ले चुके हैं अब मन सदैव उनको ही चाहता है और कुछ अच्छा नहीं लगता यही देखो न राधो को कितना प्यार करती थी उसकी सुख सुविधा के लिए क्या नहीं किया पर अब भाव उल्टा हो गया है अगर वह सामने आती है तो मुझे झंझट सा लगता है सोचती हूँ कि वह क्यों सामने आकर मेरे मन को नीचे झुकाने की चेष्टा करती है अपने कार्य के लिए ठाकुर ने इतने दिन मेरे मन को उसके सहारे नीचे उतार रखा था नहीं तो जब वे चले गए तब क्या मेरा रहना कभी संभव होता सचमुच उनका मन उठता जा रहा था बुखार की तेजी में वे प्रायः रोज ही कहती थी मुझे गंगा जी के किनारे ले चलो गंगा जी के किनारे मैं शीतल हो सकूंगी। ऐसा जान पड़ता था मानो माँ पुराने आवेष्टनों के से मुक्त पाना चाहती है शरद महाराज गंगा किनारे गंगा किनारे मकान लेने की चेष्टा कर रहे थे माँ को काशी ले जाने की भी बात चल रही थी लेकिन डॉक्टरों ने इस हालत में इधर उधर करने को मना किया आखिर स्थान परिवर्तन न हुआ फिर भी माया को काटने में तो कोई बाधा नहीं थी गौरी मां और दुर्गा देवी रोज गंगा स्नान के बाद आश्रम जाने के रास्ते में मां के पास जाया करती थी तथा कुछ समय रहकर पंखा झला करती थी उस दिन मां के पास आते ही वे कहने लगी मुझे स्पर्श न करो रोज़ क्या देखने क्या करने बेकार तंग करने आती हो गौरी माँ ने अकस्मात ऐसी उदासीनता देख काता स्वर में कहा माँ आप बीमार पड़ी हैं हमारे मन को शांति नहीं मिलती है हमेशा आपको ही देखने की इच्छा होती है लेकिन क्या करूं समय नहीं मिलता इसलिए रोज़ एक बार आपके पास आ जाती हूं मां ने कहा मेरे पास आकर क्या होगा मैं अब किसी की का झमेला नहीं सहन कर सकती बाद में कहा यदि आओ भी तो मेरे कमरे में मत आया करो उस दरवाजे के बाहर से ही देख जाना और किसी बात से मुझे ना बकवाना यह सुनकर गौरी माँ एकदम स्तंभित हो गई दूसरे दिन वे नियमित समय पर आकर निर्दिष्ट स्थान में चुपचाप एक घंटे तक आंसुओं के द्वारा हृदय की वेदना प्रकट करने लगी माँ सब कुछ देखकर भी विचलित ना हुई इसके कुछ दिन बाद ही राधु की बारी आई यद्यपि सहसा या विश्वास न होगा पर सिमा ने उसे भी हटा दिया देह त्याग के कुछ दिन पहले उन्होंने राधू से कहा देख तू जयराम बाटी चली जा यहाँ और मत रहा सेविका सरला देवी से बोली शरस से कहो कि इन लोगों को जयराम बाटी भेज दे सेविका ने पूछा क्यों उन्हें भेज देने को कहती हैं राधो के बिना क्या रह सकेंगे माँ ने दृढ़ता से कहा खूब रह सकूँगी मन को हटा लिया है सेविका ने ये बातें योगिन माँ और शारदानंद जी को बताई तो योग माँ ने श्री माँ से पूछा क्यों माँ उन्हें भेज देने को कहती हो उन्होंने उत्तर दिया योगेन इसके बाद उन सबको वहीं रहना पड़ेगा हरि अर्थात स्वामी हरी, हरी प्रेमानंद जा रहा है उसी के संग भेज दो मन उठा लिया है अब नहीं चाहिए योगन माँ ने अनुनय किया ऐसी बात न कहो माँ तुम यदि मन उठा लोगे तो हम कैसे रहेंगे माया से परे दृष्टि फैलाती हुई श्री बोली योगेन माया को काट चुकी हूँ बस और नहीं योग माँ भला इस पर और कहती ही क्या भाराक्रांत हृदय लेकर सारदा जी को सारा हाल कह सुनाया इस पर उन्होंने भी हताश हो दीर्घ सास लेते हुए कहा तो अब माँ को रखा नहीं जाएगा राधु पर से जब उन्होंने अपना मन हटा लिया है तब फिर आशा नहीं है सेविका निकट ही थी उससे वे बोले तुम लोग चेष्टा करके देखो यदि माँ का मन राधू पर थोड़ा भी लौट आए परंतु उन सबकी सारी चेष्टाएँ व्यर्थ ही गई उनके उद्देश्य को समझकर श्रीमान ने एक दिन स्पष्ट ही दिया जिस मन को उठा लिया है समझ लो वह फिर नहीं उतरने का माँ का यह दृढ़ निश्चय क्रमशः स्पष्ट होता गया जिससे सब लोग अत्यंत शंकित हो उठे ब्रह्मचारी हरि के जयराम भाटी जाने के बाद ही श्रीमान ने एक दिन सेवक वरदा से पूछा राधु नलनी ये सब उस दिन हरी के साथ गाँव क्यों नहीं चली गई उनको जयराम भाटी रखाओ यह बात शारजानंद जी को बताने पर वे अचानक कुछ निर्णय नहीं कर सके दूसरे भक्त भी सोचने लगे राधू तो माँ का प्राण है उसके बिना वे एक पल भी नहीं रह सकती इस बीमारी में भी वे लेटी लेटी उसकी और उसके बच्चे की खोज किया करती है और आज इस हालत में उन लोगों को जयराम बाटी भिजवा देना चाहती है यह कैसी बात है उस दिन माँ के मनोभाव को न समझ सकने अथवा समझने की इच्छा न करने पर भी दो एक दिन में ही मां के दृढ़ता दृढ़तापूर्वक व्यवहार से इस विषय में कोई संदेह न रह गया मां की अप्रसन्नता देख परमश नलनी दीदी उनके पास जाने का साहस खो बैठी और मां को उनकी उदासीनता से आंसू बहाने लगी परिस्थिति देख नलनी दीदी ने कहा हम लोगों के रहने से यदि बुआ जी को तकलीफ हो तो हम चली जाए पर लोग क्या कहेंगे वे सोचेंगे कि इन्हें इस प्रकार बीमार छोड़कर हम सब चली आई इसलिए शारदानंद जी माँ को समझाने लगे आपके इस बीमारी के बीच चले जाने में उन्हें बड़ा कष्ट होगा आप थोड़ा स्वस्थ हो जाए फिर वे चली जाएंगी इस पर माँ ने कहा भेज देने से ही अच्छा होता पर वे अब मेरे पास ना आए मेरी अब उनकी छाया तक देखने की इच्छा नहीं है सम्पूर्ण माया निर्मुक्त केवल बातों से ही नहीं कार्यों से और भी वैराग्य झलक उठा देह त्याग के करीब दस दिन पहले से ही माँ को फर्श पर बिछौना लगा कर छुलाया जाने लगा एक दिन दोपहर को सेविकाएं खाने को गई। एक सेवक नित्य की भांति माँ के पास बैठकर उनके पैरों को सहला रहा था राधो बगल वाले कमरे में सोई थी उसका बच्चा नींद से उठ घुटनों के बल अभ्यास के अनुसार माँ की छाती पर चल रहा था यदि बच्चे को लक्ष्य करके मां ने कहा तुम सबकी माया मैंने एकदम से काट दी है जा जा अब ना सकेगा इसके बाद सेवक से कहा उसे उठाकर उधर रख आओ यह सब और अच्छा नहीं लगता सेवक बच्चे को गोद में उठाकर कर उसकी नानी के पास रखाया मां की बीमारी क्रमशः बढ़ती जा रही थी शरीर सूखकर कर मानव बिछौनों के साथ लग गया था चिकित्सकों ने भी जीवन की आशा छोड़ दी थी मां को भी इसका भान हो चुका था और इसलिए वे सब तरह से प्रस्तुत हो रही थी पहले की बीमारी के बाद उन्होंने कहा था फिर तो उसी तरह भोगना पड़ेगा इस बार एक स्नेह पात्र सेवक ने एक दिन विनय के साथ कहा मां तुम तो इच्छा करने से ही रह सकती हो इस पर उन्होंने उत्तर दिया मरने का शौक़ किसको है उस समय उनकी अपनी कोई इच्छा भी नहीं थी संपूर्ण रूप से भगवान पर भरोसा करके शेष आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी कहती थी वे जब ले जाएंगे जाऊँगी लोक कल्याण के लिए उन्होंने शरीर धारण किया था और मायातीत मन को किसी प्रकार संसार के कार्यों में अटकाए रखने के लिए ही राधु के साथ एक माईक संबंध स्थापित किया था अब वह संबंध टूट चुका था इसीलिए राधु से एक दिन उन्होंने कहा था तिनके की तरह काट चुकी हूँ अब मेरा कर क्या सकती है मैं क्या मनुष्य हूँ राधु के साथ यही उनकी अंतिम बात थी राधु उन्हें अपनी बुआ जी की ही समझती थी इसलिए एकाकी कहीं गई इस बात का मर्म वह उस समय समझ न सकी और माँ ने भी उसे समझ लेने का मौका नहीं दिया शेष दिन के एक महीना पहले उन्होंने उद्बोधन में श्री रामकृष्ण के जिस चित्र की पूजा होती थी उसे दूसरे कमरे में ले जाने को कहा इसे सभी विस्मित हुए पर उन्होंने समझा दिया कि अब वे सौचादी के लिए बाहर नहीं जा सकेंगी अतएव वह चित्र दूसरे कमरे में रखा गया लीला वसान के साथ दिन पहले सात दिन पहले सवेरे लगभग साढ़े आठ बजे श्रीमान ने शरत महाराज को बुलवाया वे आकर मां के चरणों के पास घुटनों के बल बैठ गए और झुककर मां के हाथ सहलाते सहलाने को उद्यत हुए इसे समय माँ ने उनके दाहिने हाथ को अपने बाएँ हाथ के नीचे रख कहा शरद ये लोग रहे और साथ ही साथ हटा लिया हाथ हटा लिया शरत महाराज बड़ी मुश्किल से अपने आँसुओं को रोकते हुए दुख भरे हृदय से उठ खड़े हुए और धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर निकल गए उस समय सेवकों का कर्तव्य था डॉक्टर के पास जाना औषधि ले आना दूध लाना पत्थ तैयार करना पंखा झलना इत्यादि सेविकाओं का कम काम था माँ का भात पकाना उन्हें पत्थ खिलाना उनके कपड़े धोना बिछाना झाड़ा इत्यादि माँ का स्वभाव उस समय बच्चियों की तरह हो गया था सरल नाना चीज़ों के लिए मचलना पर सभी मायिक संबंधों से परे एक दिन रात के 11 बजे सेविका सरला देवी जब खिलाने आई तो माँ ने जिद की मैं खाऊंगी नहीं तेरी बस वही एक बात माँ खाओ और बगल में डंडी अर्थात थर्मामीटर लगाओ शिविका जानती थी कि ऐसे मौकों पर सरत महाराज के बुलाने की बात कहते ही मां चुपचाप खा लेती थी इसलिए बोली तो क्या मैं मां महाराज को बुलाऊं इस पर भी मां राजी न होकर बोली बुला सरत को मैं तेरे हाथ से नहीं खाती खबर पाते ही शारदानंद जी फौरन आए तब मां ने उन्हें अपने पास बिठाकर कहा जरा हाथ फेर दो बेटा और उनके दोनों हाथों को पकड़ कहा देखो तो सही बेटा ये सब मुझे कितना तंग करती हैं केवल खाओ खाओ इनकी रट है और केवल जानती हैं बगल में डंडी थर्मामीटर देना तुम उनसे कह दो कि मुझे परेशान न किया करे शारदानंद जी ने बड़े कोमल स्वर से कहा नहीं माँ वे अब आपको तंग नहीं करेंगी इस प्रकार सांत्वना देने के बाद थोड़ा बाद उन्होंने कहा माँ अब थोड़ा सा खाएंगी माँ ने कहा धो महाराज ने से सेविका से खाना लाने को कहा तो स्रीमा बोली नहीं तुम्ही मुझे खिला दो मैं उसके हाथ से न खाऊंगी शारदा नंद ने फीडिंग कप लेकर थोड़ा सा दूध पिलाते हुए कहा माँ ज़रा सुस्ता कर पीजिए इस मीठी बात से श्रीमा ने परितृप्त होकर कहा देखो तो भला कैसे सुंदर बात है माँ ज़रा सुस्ता कर पीजिए यह बात क्या वे लोग कहना नहीं जानती देखो तो भला बच्चे को इतनी रात में तकलीफ दी जाओ बेटा लेटो जाकर इतना कहकर अपने प्रिय संतान के शरीर पर हाथ फेरने लगी शारदानंद जी ने मसहरी गिराते हुए कहा माँ अब चलूँ माँ ने कहा अच्छा बेटा बेचारे को कितनी तकलीफ हुई शारदानंद जी के मन में श्री माँ की सेवा करने की आकांक्षा रहने पर भी वे दूर से ही वह कर सकते थे शेष बीमारी में श्री माँ ने उनकी यह आकांक्षा पूरी कर दी वास्तव में श्री माँ के समस्त व्यवहार के साथ तब भी एक असीम करुणा मिश्रित रहती थी स्वामी शारदानंद जी ने प्रति सस्नेह व्यवहार में हमें इसका प्रमाण मिल चुका है सेविका के प्रति भी आगे का व्यवहार उसी प्रकार स्नेहपूर्ण और कोमल था इस प्रकार के रोगी को बार बार खिलाने और थर्मामीटर लगाने से स्वभावतः परेशानी होती है यह जान सरला देवी ने अपना काम बदल देने को शरद महाराज को कहा उन्होंने वैसा ही किया अतः सरला देवी ने दो दिन तक अपने को दूसरे कामों में लगा रखा श्रीमान ने लक्ष्य किया कि वह पहले की तरह अब पास नहीं आती है अतः उसकी खोज लेने लगी दूसरे दिन दोपहर को श्रीमान ने उसे बुलवा कर उसका सिर अपनी छाती पर लेकर कहा तुम मुझसे नाराज हो गई है बेटी मैंने यदि कुछ कह दिया है तो बुरा मत मानना बेटी सरला देवी कुछ बोल ना सकी पर उसके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे वह फिर पहले की भांति कामकाज करने लगी रोग बढ़ जाने के कारण मां के हाथ पैर फूल गए थे बिछौने पर वे उठने तक की शक्ति न रही थी बिछौने पर ही शौचालय कराया जाता था सुधीरा देवी और निवेदिता विद्यालय की लडकियां बारी बारी से सब समय रहकर सेवा करती थी शरीर छोड़ने को केवल पाँच दिन बाकी रह गए थे भक्त अन्नपूर्णा की माँ देखने आई लेकिन भीतर जाने की मनाही के कारण ठाकुर घर के दरवाजे पर ही खड़ी रही अचानक करवट बदलकर उन्हें देखते ही माँ ने इशारे से उनको अपने पास बुला लिया वे पास गई और प्रणाम करके रोते रोते बोली माँ हम लोगों का क्या होगा करुणा बिगड़ी छीण स्वर में अभय देते हुए माँ ने रुक रुक कर कहा डर क्या है तुमने तो ठाकुर को देखा है फिर तुम्हें डर किस बात का कुछ देर बाद फिर धीरे धीरे कहा पर एक बात कह दूं यदि शांति चाहती हो बेटी तो किसी का दोष मत देखना दोष केवल अपना ही देखना संसार को अपनाना सीखो कोई पराया नहीं बेटी संसार तुम्हारा है जिनके दुख से विचलित हो देवी अभियान शरीर धारण कर स्वयं अशेष यंत्रणाएं भोगी उन आर्थ जनों के प्रति उनकी यही अंतिम वाणी है विदाई के तीन दिन पहले से उन्होंने विशेष बातचीत नहीं की सर्वदा ही आत्मस्थ होकर रहती थी कोई यदि उनके मन को निम्न भूमि में खींचने की चेष्टा करता तो उन्हें बुरा लगता था बाद में धीरे धीरे बोली बंद हो गई बिलखते सेवक के प्रति उनकी शेष सांत्वनावाणी थी सरत रहा डर क्या अंत में 21 जुलाई 1920 सौ ईस्वी मंगलवार को रात के डेढ़ बजे वे कई बार निःश्वास त्याग कर महासमाधि में निमग्न हो गई रोग के कारण उनका शरीर मलिन और क्षीर्ण हो गया था किंतु महासमाधि के बाद रोग के सारे चिन्ह हट गए मुखमंडल में एक पूर्णता आ गई और एक अपूर्व शांति एवं दिव्य ज्योति से वह छा गया यह स्वर्गीय भावदेह शीतल हो जाने की बहुत बात तक रहा उस उज्जवल कांति को देख बहुतों को तो समझ में ही नहीं आया कि सीमा स्थूल देह में अब नहीं रही दूसरे दिन करीब साढ़े दस बजे स्वामी शारदानंद जी के नेतृत्व में साधु भक्तगण गंध पुष्प और माल्यादि से सुसज्जित श्री के पूत देह को कंधे पर उठाकर राम नाम संकीर्तन करते हुए उद्बोधन से नगर के रास्ते बेलूर मठ ले आए अनेक प्रवीण भक्त भी पैदल साथ चले धीरे धीरे सैकड़ों भक्त उनके साथ आ मिले वाराणनगर से नाव पर गंगा पार कर श्री के देह मठभूमि में गंगा तट पर रखी गई बाद में स्त्री भक्तों ने उसे स्नान कराया और नए वस्त्र से सजाया फिर तीन बजे के लगभग स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर के उत्तर में चंदन काष्ठ की चिता से उस शरीर की आहुति दी गई चिता अग्नि बुझने के पहले ही देखा गया कि गंगा के उस पार वृष्टि हो रही है भक्तगण इससे कुछ संकित हुए किंतु इस पार कुछ भी न हुआ संध्या के ठीक पूर्व जब कार्य सम्पन्न हो गया और स्वामी शारदानंद जी अग्नि निर्माण के लिए पहला कलश जल ढाल चुके उसी समय मूसलाधार वृष्टि उतरी और मठभूमि प्लावित हो गई होमाग्नि बुझ गई मस्तक पर शांति तथा हृदय में गंभीर विषाद ले सभी अपने अपने स्थान पर लौटे उसी पवित्र स्थान पर मंदिर निर्मित एवं 21 दिसंबर 1921 सौ ईस्वी बुधवार को श्री माँ की जन्मतिथि पर यथाविधि प्रतिष्ठित हो आज भी देश विदेश के सहस्त्रों नर नारियों की भक्ति श्रद्धा आकृष्ट कर रहा है ओम शांति शांति शांति